स्मृति दोनों ही मेरे ही आज्ञा है ऐसे ईश्वर ने कथन किया है श्रुति स्मृति मुमय भाषित श्रुति से भीति हेतु उत्तम इत्या और श्रुति ने स्वयं भी कहा है ईश्वर जो है भय का कारण अर्थ ईश्वर की भय से सारे नक्षत्र ताराएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वगैरह अपना अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं भीषास्मादात पवत है ना भीषास्मादे सूर्य चंद्र चंद्र सूर्य ऐसा मंत्र है सब मृत्यु पंचम ऐसे यहां तक जो सबका काल है महाकाल महाकालों का भी काल है एक तरह से का अभी उसी ब्रह्म के भय से काम में लगे हुए ईश्वर तो है जी। दूसरा अलग तो है क्योंकि उपाधि वस्तु ही भय का कारण होता है निरुपाधि वस्तु तो भय का कारण नहीं होता इसलिए कहते कि देखो आज क्या अभी उत्तम ीषास्मा श्रुत सर्वेष्वत्तम वे तत् अंतरिया पृथक आज्ञा भीति ईश्वर के अंदर भीति का कारण है यह बात जो है उसकी आज्ञा से ही प्रतीत हो रहा है अपने श्रुति से ही मालूम कौन सी श्रुति भीषास्मा तपवती इत्यादि श्रुत सर्वे श्रत यही उस परमात्मा का सभी के ऊपर शासन करने की क्षमता को बता है ऐसा शासन तो बड़े बड़े देवता भी घबराए है हुए हैं और काम कर निरंतर लगे हुए हैं तरह से, से प्रशासनिक गार्गी ब्रप्रिका उसी प्रशासन में गार्गी सारा चल और उसके शासन नहीं ऐसी है कोई उसमें नन नचर कर कोई छुट्टी नहीं है हम लोगों को छुट्टियां बहुत दिला दिए शास्त्रों ने यानी इन लोगों को काम धंधे के लिए कोई छुट्टी नहीं अनेक निमित्तों से उनको विश्रांति जैसा हो जाता है लेकिन वह श्रांति भी नहीं होती वो विश्राम विश्रांत स्थान भी, भी नहींक्षण है नहीं। और आपके अंदर भी लेकर जन्म से लेकर मरण तक श्वास आपके प्रयास करने से थोड़े चल रहा है श्वास अंदर चल आप बल्कि प्रयास करते हैं उसको रोकने का अगर छोड़ने का अगर लेने का वे प्राणायाम करते हैं नहीं तो निरंतर चल रहा है वो आपके प्रयास के बिना आपके ज्ञान और दृष्टि और विचय विवेक विचार के बिना आपके नियंत्रण के बिना स्वतः संचलित है आमरण काल पर चलते रहेगा ईश्वर के शास आपके कर्मों को भोग कराने के लिए उसने प्राण का विस्तृत रूप आदेश दिया है तुम इस शरीर के अंदर चलते रहना अमुक तारिक अमुक बजे अमुक मिनट अमुक सेकंड तक चलना तब तक तो चलना चाहे जैसे चाहोगे वैसे नहीं चाहो तो भी उसको तो चलना है और आपके शरीर को तब तक तो जिंदा रखना है बाद में चाहोगे तो भी नहीं रुकने वाला है नहीं चाहोगे तो पहले जाने वाला भी ये पहले तो रुक जाता है है पहले हो है। है? तो भी भगवान बचाने वाले बचा देता है जब मृत्यु नहीं आया है तो मृत्यु नहीं आया हो तो भी वाले तो बचे होते निमित मौत ही बनना था चलिए समय आ गया तो ऐसे ऐसे घटना ऐसे भयंकर बाड़ में एक औरत बह गई और आकर के लहर में ऐसे मारा धक्का और उस तरफ जाकर गंगा पार में पड़ गए वहां जगह खड़ी हो गई और बुला बुलाओ आपको ले जाओ इस से ले जाओ यहाँ से वही सी जगह पड़ भी गिरता है मिट्टी जैसा उसे कई पूरा पानी ऊपर में फिर नौका नौका लेकर बड़ा मुश्किल से गए और अब उसी जैसे कितने बह जाते हैं मर के खत्म और सब इसलिए निश्चित है मृत्यु भयन लोग कहते हुए तो चार भागे मर गया वो वैसे मरना था उसके लिखा ही है ऐसा है ऐसे ही मरना उसके लिखा इसे वैसे मर गया तो फांसी चढ़ा गया गंगा जी में घोल गया एक्सीडेंट से मर गया ये सब होना सर्वेश्वरत्म में यही उस अंतर्यामी परमात्मा का सर्वेश्वर है और अंतर्यामित्व के पेक्षा से यही अलग है अंतर्यामी का स्वभाव अलग है और सर्वेश्वर का स्वभाव अंतरयाम का स्वभाव क्या है आपके भीतर आपकी, भीत आपकी वासन अनुसार आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति में प्रेरणा देना ये का काम है और ईश्वर का काम क्या है डंडे के पद पर, पर सबको दौड़ाते रहना उसे भय से सारा काम धरने में लोग लगे हुए हैं अपना कार्य कर रहे हैं आज भी जब जब को कोई भी धर्म वाला ईश्वर का भय तो सबको कोई अल्लाह का भय कर रहा है, है कोई राम का भय कोई कृष्ण का भय कोई किसी का भय में कोई शंकर भगवान का भय में है और वो भगवान देखेंगे हम पाप करेंगे तो दोष लगेगा डर तो अंदर है मजबूरी में पाप कर ले तो बात अलग थी मजबूरी में हर आदमी हर महात्मा भी पाप कर रहा है नहीं करता झूठ भी बोल देते हैं छल कपट भी कर देते हैं धोखा भी दे देते हैं बेईमानी भी कर जाते हैं पेट का किसी छोरी में मार देते हैं मादा भी करते हैं लेकिन अपने खुद की वासना के, के कारण संतरिया में परमात्मा स्वास्थ्य करने को प्रेरणा दे रहा है विवेक उसका जागृत है नहीं इतनी इस विवेक पर उसको वासना को काट नहीं पा रहा है यह पुरुषार्थ अभाव में गलतियां कर जाता है नहीं ईश्वर का भय तो जरूर है गलती करना कोई नहीं चाहता नहीं हो जाता है अनिच्छन्न विवास नहीं है बला गीता न चाहते हुए भी लक्तव्य बल पूर्क करा जाओ करो गड़बड़ अंदर से फोर्स यही कठिनाई है ना ये विवेक यही तो है साधुता बन, लाल पीला पहनना साधु हो जाना नाला वाला ले लिया तो कुछ नहीं होता सदा विवेक जागृत रहे और अपनी वृत्ति पर पूरा नजर रहे कि क्या गलत करने जा रहा है क्या क्या अंदर संकल्प विकल्प हो रहे गलत करने का संकल्प काल में भी काट दो बोते वक्त काटना दूर की बात पहले तो अंदर संकल्प होगा ना सोचता है विचार करता है वैसे-वैसे प्लानिंग करता है, तो आपका भी प्लानिंग पूर्वक करता है उस समय काट दो तो काम नहीं करता। इतनी प्रबल वासनाएं हैं साधना की कमी से इसी जब वासनाएं प्रबल पूर्क आपको दबाव डाल नहीं रहे तब तक आप बैठे रहते ही नहीं बैठे जब तक ध्यान नहीं जब तक ध्यान कर रहे हो सही ढंग से भी करेंगे तो विषम काल में भी विवेक जागृत हो जाए जब वासना भजन के अनुकूल है तब आप भजन ठीक से करते नहीं आलस करना भजन के अनुकूल है? है, अम्मन है, मौका मिला शांत प्रसन्न हो जाते वृता छपणम मायूर भवे आपने उस मौका को खो लिया सोकर वासनाएं विचरित नहीं कर रही थी आप वासना आपके आप मन को प्रसन्न रखी हुई है वैसे तो आप आलस क्यों कर रहे हैं बस तो प्रसन्न मन काल में ही भजन करना चाहिए वहाँ आलस हम कर जाते हैं तो विक्षित काल में कहा से जाग्रत होगा अरे मन प्रसन्न नहीं है समय मन छटपट रहा है तो कर्म करो लग जाओ उधर धूप में जरा पसीना आएगा अपने आप ठिको ठिका लगेगा खोपड़ी कहाँ भागेगा वासना बगीचे में काम करी रूप लगेगा पसीना आएगा थक जाएगा मन कहे मन थक जाएगा तो छोड़ेगा फिर वो वासना के अंदर आप ठंडी हो जाए ना हो फिर वजन ये लोग इसको समझते नहीं इस तरह से करते नहीं है पगड़ देने की क्या जरूरत है हम तो पढ़ने आए हैं ये नहीं सोच तो पढ़ने आया पढ़ने मन कहाँ लग रहा है तेरा जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है और वो जो अंदर में जो वासनाएं हैं जो आपको जैसी पढ़ाई होनी चाहिए पढ़ाई होने से रोक रहा है तो उसको कैसे तुम साफ करोगे उसके तो कर्म की जरूरत है उपासना की जरूरत है इसलिए कर्म और उपासना के बिना अंत करण शुद्धि पर ज्ञान कभी आप ती नहीं हो सकते बचे से इसलिए आचार्य शंकर शुरू में ही के भाषण के आरम्भ में बोलती है आनवीर टीकाकरण श्लोक भी दिया स्मृति यावद काल अनुभव नहीं होता कर्म और उपासना चाहिए। आश्रम में कर्म का अनुष्ठान करते ही रहना आश्रम में है तो उसी शास्त्र में कर्म करते रहो उपासना करते रहो गायत्री जप मिला गायत्री मंत्र का जाप करो संध्या वंदन करो यावत काल परन्त शास्त्र वासना दृढ़ न हो शास्त्र में जिंदा बहत् ही देखने की इच्छा हो रहा है पढ़ने की इच्छा हो रही है मन लगा हुआ है फिर तो आप संध्या नहीं करने रहे तो दोष नहीं है यही संध्या है तो छूटे गलत काम ही तो मन नहीं लगा है ना आप सो नहीं रहे हैं आप संध्या वंदन के समय सो रहे हैं इस वक्त पाप आप उस पढ़ रहे हैं तो ठीक आप संध्यावन न भी करें तो दोष नहीं है क्या मनुष्य गलत से मोक्ष है मोक्ष का आप अध्ययन कर रहे हैं संध्या छोड़ जाते कोई करते क्या आदमी से भी चालाकी चलाते बात सुन करके संध्यावन दिन के टाइम में शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ने के टाइम में सो संध्या का टाइम चला उसने तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली अब आठ बज गया है आज संध्या का टाइम तो रहा नहीं अब मैं आठ बजे दस तक खड़ा सो जाएगा वो गलत है शास्त्र का अध्ययन से भिन्न काल जो कर्म का काल है उसमें भी शास्त्र अध्ययन करना इस श्रेष्ठ है इसका फिर मैंने कर्म का काल में शास्त्र का अध्ययन कर लिया और शास्त्र कृष्ण काल में आलस्य हो गया यह अर्थ नहीं है नित्य कर्म का काल में स्वाध्याय यदि खो जा रहा है तो अति उत्तम इन साध्य कार्य में भी होना चाहिए नित्य कर्म काल में स्वाध्याय हो जाए नित्य उपासना काल में स्वाध्याय हो जाए इसे निरंतर स्वाध्याय चल रहा है तो अति उत्तम तब सारा कर्म और उपासना छोड़ जाए तो कोई रोश नहीं चलने से है। ये। कहा होता पढ़ते पढ़ते पुस्तक गरी हो जाता है कई विद्यार्थियों पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते पुस्तक लेट गए सो गए पुस्तक तो तो उठा के बंद करने के भी होश नहीं है। है, है, हो रहा है। तो ऐसे पढ़ने के बहाने से कर्मियों से उपासना से भागोगे तो न पढ़ाई हुई न वासनाक्षय हुआ वृथा क्षय व्यर्थ आयु क्षण व्यक्ति को पहन से करना चाहिए अपनी निजी स्थिति को स्वीकार करना ही साधक का मुख्य लक्षण है छिपाना नहीं निजी स्थिति को स्वीकार करो सारे ना कार्य करो शर्म नहीं करना है इसमें वो तो बहुत पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा बैठूंगा मैं कर्म नहीं करूंगा ऐसे वो समझ नहीं होगा उसकी वासना काफी क्षय हो चुके उसकी पढ़ाई मन पढ़ाई में लग रही है उसकी नकल क्यों कर रहे हो तुम्हारी वासना में उतनी क्षय नहीं है तुम कर्म ही और दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए हर आदमी की वासना अलग अलग है हर आदमी की जो कर्म का गति अलग अलग है ज्ञान में गति अलग है उपासना में गति अलग है क्षमताएँ अलग अलग है वासनाएं अलग अलग है उसके अनुसार आदमी का अपनी अपनी साधना स्वतः ही करना चाहिए दूसरों का देखा देखिए नहीं होता दूसरों का देखा देखिए हम भी पूजा पाठ चार घंटा बैठे दिमाग खराब हो जाएगा हमारा तो घंटी बजाओ आरती उधार पानी चढ़ाओ ये करो वो करो भोग लगाओ हमारे बस की बात नहीं हम लगते ही अब ये सोचो अगर हरे वो तो भगवान को पूजा करता है मैं नहीं कर पाता मैं बड़ा पापी ही हूँ बेबूफी यही सोचना फिर तेमारा चिंतन शास्त्र में चल रहा है स्वाध्याय हो रही है बैठोगे तो भ्रम चिंतन चलता रहा है उपनिषदें आ रही है गीता आ रही है उसके लेकर स्वरूप चिंतन चल रहा है इससे बड़ा और कोई पूजा नहीं वो तो पूजा बेकार है बाहि पूजा लेकिन उसकी तुलना करूंगा तो मैं उल्टा अपनी अवनति कर लूंगा व्यक्ति को अपनी स्थिति को स्वयं समझना है हमारी गति क्या चल वृत्ति को देखो इसीलिए कैसी वृत्तियां दिनचर्या की तरह से बनानी चाहिए हर साधक अपने आप को देखे अपने आप को निर्णय नहीं इसे मैंने कभी, कभी नहीं कहाँ पर किसी को भी अपने आस पास में जब भी रहते हैं भाई इतना घंटा तुम कर्म करना चाहिए इतना घंटा तुम तो ये करना है चाहे वो करना है कभी नहीं बोलते मैं आप अपने काम जाओ तुम्हारी साथ में तुम जा रहे हो क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये सोना ही तुम्हारा साधना है तो खुशी की बातें सोते रहिए खाओ पी उसमें खाओ प्य ये तुम्हारी साधना है तुम क्या करे क्योंकि साधना ही यही है मैं सोने की सोने की सिद्धि कर लू करो भाई इसी में सिद्धि पा ले आपत्ति कहीं रहे कहीं गए मेरे साथ पूछ लो उन लोगों से नहीं बोलता ये करना वो करना जो भी कोई काम दिखाई दे बोले भाई थोड़ा ही पानी देना एक कर दवाई छोड़ दो थोड़ा ही कर दो पाँच दस मिनट का बता दे नहीं तो कभी साधना के बारे में कभी नहीं कहा आप एक कीजिए घंटा पढ़ाई कीजिए अरे बोल दो शास्त्र कहता है इतना घंटा सोना चाहिए ज्यादा नहीं सोना चाहिए आप उसको फॉलो करेंगे नहीं खोलेंगे उसका भी मर्जी है वो हम बता देते हैं छह घंटा दस बजे से चार तो से नौ रात्रि रात्र नौ नहीं सुना सिर्फ कम करो वहाँ पे चार घंटा सो चा? एक दिन में आप एक दो घंटा सो रहे हैं रात्रि में चार घंटा सोइए ना फिर कम कीजिए वो भजन बात ज्यादा कीजिए और क्या छह से ऊपर बढ़ाना नहीं एक मिनट वही चौबीस घंटे में छह घंटा ही सो लेता है और अट्ठारह घंटा बजी 18 घंटा में 6 घंटा आपकी रघुशंका खाना पीना बनाना चला जाएगा बच गया 12 घंटा उस 12 घंटे में उपासना का ज्ञान होता है बारह घंटा कर लेंगे नौ से तीन बजे साधना करो नौ से तीन भिन्न सो भिन्न ना सो तुम्हारी मर्जी जितनी सो तुम्हारी मर्जी और तीन तीन से छह सो जाओ आसुरी काल है बारह से तीन आसुरी काल होने से उसमें साधन इतनी अच्छी नहीं होती आसुरी वृत्तियां ज्यादा घूमती रहती है तीसरी शास्त्र कारण साधक को बारह से तीन शरीर को नींद की जरूरत छह ब्रह्म मुहूर्त काल है, है। उसने सोना तो स्वामी राम तो बताते थे कि मतलब तो तो वैसे तब तो, वैसे साधक साधक बन जाता बने उस में हर व्यक्ति के लागू नहीं होता ये तो लोगों की यही गलती है ना आप वो किस साधक के लिए कार है वो समझते ही नहीं अपने लागू कर दिया ग्रंथिय हो करके सतना जिंदगी आदमी को समझना चाहिए ना क्यों साधना की चर्चा होती है को वो साधना की चर्चा हो रही है अब राम वर्णन किया है शास्त्रों के आधार पर इधरे वर्षों के सत्संग में हर सत्संग में साधना की चर्चा है कोई ना कोई साधन बता रहे हैं और वो किसको लगेगा कौन उसको अपनाएगा सबके लिए सारी साधनाएं तो है नहीं व्यक्ति को करना पड़ता है अभी निर्भर उसकी मानसिक बुद्धि का वो रजस्वला के कारण से अपने आप में पापित्व का भान है क्या वो मानती है अपने अशुद्धित्व का बुद्धि है तो नहीं पढ़नाती यदि वो मानती है शारीरिक धर्म इससे हमारी शुद्धि शुद्धि मेरे से कोई लिंगन नहीं है तो स्थिति में आ गई हो फिर तो रोज पढ़ेगी कोई दिक्कत ये सारी चीजें विधि निषेध है ना आप कभी भी विधि निषेध को सख्त मत मानिए हमारे शास्त्र में कोई भी विधि निषेध है ना परिस्थिति के अनुसार है आपके मान से नहीं आप क्या मानते आप को यदि आप मानते हैं कि मैं पापी ही हूं तो उस पाप को धोने के लिए कर्म करो फिर प्राश्चित करो कौन सा पाप मान रहे हो उसके अनुसार जब प्राश्चित करो आप स्थिति में पहुंच पुण्य पुण्य स्प्रा पुण्यपाप जिस प्रसर रही तो मैं ब्रह्म हूँ फिर माके कर्मकांड कर रहा हूँ प्रसरण कर रहा है कौन करेगा प्रयासर अहम ब्रह्मास कौन सा विधि और कौन सा निषेध किसको लागू हो रहा है और कितने हद तक उसके प्रभावित करेगा ये सब कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है उसके ज्ञान पर निर्भर है हम सोचते हैं भाई हमारे शरीर पवित्र है मैं पूजा नहीं कर सकता हूं फिर के करो पवित्र मान लिया ना अपने शरीर को है। और नहीं, तो नहीं की जरूरत है आप पवित्र ही शरीर की को लेकर आप अपने आपको थे। शरीर को नहरा रहे कोई को संबंधी नहीं है उसकी की की आप उसकी में पहुंच चुके आपके मान की वृत्ति यह है शरीर तो कैसा है अत्यंत मलिनो देहो ये जितने नहलाओ धुलाओ बाथरूम टाइप गमगम हो रहा है सुगंध हो रहा है उतने सा पवित्र हो गए अंदर के अमल कौन सा अंदर तो रहे करेगा वह बुरा तो निकलने वाला ही नहीं हंड्रेड परसेंट शत प्रतिशत ऑपरेशन नीचे तक का सारा मल कभी निकलने वाला है ही नहीं कहीं पसीना कर में बूंद बन गया छिपा हुआ बैठा हुआ है मौका ढूंढ रहा है गर्मी लगे और निकलो अंदर बैठा हुआ है आप ऐसी में कहा से बाहर निकला धूप लगी निकले गया सूक्ष्म रूप है ना मल पूरे शरीर में व्याप्त मल शरीर मल से निर्मित मल मय से मुंह मिलने वाला है ये शरीर अत्यंत मलिनो दे देहो चात्यंत निर्मल और आत्मा कैसी है अत्यंत निर्मल देभर जो इस अंतर को जान लिया है उसको तो तुम तो और अशुद्धि का विधि करो विधि तो जो स्थिति में पहुंच गया जो व्यक्ति उसके लिए शरीर का नहाना नहाने में क्या परक्त? आप में तो ही है? तो हैं नहीं नहीं हम तो नहाते नहाते बार, बार, एक बार एक कर लिया हो गया काम जानते शरीर से तो जनकर घर में आगे पीछे सोच हो जाए क्या करे अभी तो है नहीं वे रागे ना मरे नहाये नहाये सन्यासी मरे जो है खाए खाए वो सिद्धांत वाले हमने ही है ना हम नहाए नहाए मरना चाहते हैं ना खाए खाए मरना चाहते हैं दो दोनों अलग जैसे मरने को लिखा है वैसे मरने देना चाहते है जैसे लिखा है मरने को वैसे मरने दो उसे हम क्यों खाए खाए मरे जाए नहाए नहाए मरे दोनों नहीं करना है कि दोनों से अलग दो स्वाभाविक जो चल रहा है चलने दो नोट कर लेंगे वही रागे मेरे नाय नाए संये प्रवचन करने के लिए काम आएगा ना यही सर्वेश्वर शास्त्र है ईश्वर यही अंतर्यामित्व की अपेक्षा से उसमें सर्वेश्वरत अलग गुण है अलग बना रहे ना बता रहे हैं वो तो सर्व अंतर्यामी है सर्वेश्वर सर्व है सर्व है योनि की विस्तार करेंगे जगत का कारण भी है उस परमात्मा के अंदर सारी चीजें दिखा रहे हैं ईश्वर पार्थक्य सिद्ध है सर्वेश्वरत्व और अंतरियामित्व ये दो भिन्न गुण है इस बात को सिद्ध करने के लिए बात कही गई है बहिंतर एवं नियम के तेत्र श्रुत द्वय बाहर और अंदर इस प्रकार से सर्वत्र ईश्वरीय है नियामक इस बात को बताने के लिए दो श्रुतिया दे रहे हैं हैंक्षर से प्रशासन श्रुति अंत प्रविष्ट शास्त्र जनाना च्रुति वाक्स प्रशासन कार्य इस अक्षर की प्रशासन में सारे भारत काम धिंदा कर अंत प्रविष्ट बाहर हो गया और अंदर के लिए अंत प्रविष्ट शास्त्री अंदर में प्रविष्ट होकर गए सकल जनता सकल वेष्टियों का भी शासन करने वाला यही ईश्वर है तो क्रम प्राप्त में योनि वाह देखो आगे ना योनि सत्कार क्रमश प्राप्त महत्व कहा का मतलब क्या बड़ा योनि ऐसा करेंगे क्या क्या उसका नहीं, उस नहीं। उस करना है समझा रहे जगद्यो निर्भव प्रभवाप उत्पत्ति प्रलय प्रलय जगद्यो निर्भव देश ये ईश्वर ये जो ईश्वर है यही जगत का कारण है क्यों प्रभवाप्य क्योंकि यह प्रभाव अपेय कृत प्रभाव में उत्पत्ति में करने वाला है प्रभाव, प्रभाव और अप्यय को करने वाला होने से इसको जगत का कारण भी बताया गया प्रभाव प्रभव जगत उत्पन्न होता और नष्ट होता है क्या कहते नहीं नहीं करते उत्पत्तिना भाव और भाव आविर भाव, भाव। उत्पत्ति आविर्भव और प्रति प्रवाप्यूता हेतु प्रतिज्ञात विषय में नृत्य पूर्ता प्रथम मंत्रण प्रभाप्यूता प्रमाण रूप है प्रभवेदी प्रभ माने मानी उत्पत्ति प्रलयो तत्कर्तृत्व जगत दियोन था वह उस ईश्वर को नाते ना ईश्वर को जगत का कारण कह दिया गया उत्पत्ति प्रलय शब्द और विवक्षित अर्थ उत्पत्ति और प्रलय इन शब्दों से विवक्षित अर्थ गविर्भाव आविर्भाव तिरुभाव मदौ यदि योजना अवेदांत मत वास्तव उत्पत्ति कुछ होती नहीं है वास्तव में कोई प्रलय भी नहीं होता केवल आविर्भाव हो गया और त्रभा होते रहता है जो है नहीं वो प्रकाश क्या है, है क्या वास्तव में कुछ वहाँ कुछ नहीं लेकिन आविर्भाव त्रुभा होते रहता है बार बार बार बार टिम टिम टिम करते दिख रहा है ना हमको इसलिए है न पहले था ना बाद में था बीच में दिखाई जो देता है वो होता नहीं है आदो अंते नास्थी वर्तमान आदो अंते जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं रह जाता इन बीच में जो दिखाई मात्र देता है वो वास्तव में होता नहीं है जैसे छुट्टी में पहले रजत नहीं था बाद में रजत नहीं रहेगा इन बीच में कब रजत दिखाई दिया रस्सी में पहले सांप नहीं था बाद में जब रस्सी का ज्ञान हो जाए तब भी नहीं रह जाता है इन तो बीच दिखा में दिखाई देता है सांप को इसलिए वास्तव में सांप है वो वास्तव में उस समय में भी नहीं रहता है क्या तो के भ्रांति की वजह से दिखाई देते रहता है याविर्भाव प्रभाव का यही खान है अदय जगत भी ऐसे ही है आविर्भाव प्रभावना से वास्तव में में जगत पैदा ही नहीं हुआ है ही नहीं वहाँ। दिखाई देना है इस कर व्यवहार हम कर रहे हैं व्यावहारिक सत्ता को लेकर व्यवहार हो जा रहा है इन के दृष्टिकोण में वास्तव में कुछ नहीं आविर्भाव कार्य सदृष्टांत उत्पादित वो आविर्भाव करने वाला है परमात्मा इसी बात को और दृष्टांत स्पष्ट करते आविर्भाविन सकलम जगत प्राणी कर्म वशा देश पटो यदत प्रसारित कपड़े में पैसे चित्र है कपड़े में पेंटिंग गोरखा है और बंद पड़ा हुआ है उस कपड़े को प्रसारित कर दिया तो क्या हो गया सारे चित्र पैदा हो गए फैलाओ कपड़े को तो सारा चित्र दिखाई देने दिखा लगता है ये चित्रों का आविर्भाव है ये चित्रों की उत्पत्ति समझ लो इसके अलावा कोई उत्पत्ति वित्रों का नहीं अरे क्यों हुआ पट खुल गया क्यों खुल गया प्राणियों के कर्म की वजह से प्राणिक कर्म वशादेश प्राणियों का कर्म की वजह से ही यह आविर्भाव आविर्भाव स्वस्मिन विलीनम सकलम जगत जहा प्रेम विलीन था संपूर्ण जगत उसी को प्राणिक कर्म की वजह से आविर्भाव कर दिया ब्रह्म में ही ईश्वर में क्या है आप ईश्वर में है कब ईश्वर की माया में सारा का सारा छपा होगा ईश्वर की माया में, में सब कुछ छपा जैसे जादूगर की पिटारी में सारी चीजें छिपी हुई क्या नहीं है उसके अंदर जादूगर की जो डिब्बा होता है उस डिब्बे में सब कुछ है जो चाहेगा वो आपके सामने दिखा <saturatedensation> और कई ऐसे जादूगर जो आप चाहेंगे वो भी दिखा ऐसा भी लक्षण जादूगर आपके संकल्प को सत्य दिखा दें ऐसे ऐसे एक जादूगर था दक्षिण में आया था एक बार वो जो है हम लोग ने इसको जानबूझकर ठंडी दिसंबर के महीने में कि हमको जो है बिल्कुल ताजा आपूस का आम चाहिए तो लो, कितनी चाहिए हमने कहा कितना निकाल पाएगा मैं एक पेटी दे दो अरे एक पेटी से क्या इतने बच्चे हैं दो पेटी निकालूंगा दो पेटी सबको एक, एक एक तो खाओ। नहीं। नहीं। से तो कर दो आप खाने को है। हाँ, दिया दो पेटी बनाया दो पेटी खोला उन्होंने कटाकर सबको बांट दिया और सभी ने खाए नहीं खाना भी जुटा ही था वास्तव में और क्या वो आपके मन की वृत्ति वैसे बना दिया उसने हेलो कहा और आपने कहा तो, हाँ ले लिया मैंने आपके मन की वृत्ति बनी मैंने ले लिया उसने दिया मैंने लिया आपकी वृत्ति बनी लोग मैंने खा लिया आपकी ने बनी छिलका फेंक दिया ना बाद में कहा नाटक झुटा था तो सारा नाटक झूठा था तो दिखाया उसने ऑफ में आम बना दी आम को हमें दे दिया हम लोगों ने खाए सबने फेंक के और फिर आके बैठे आराम से और चमत्कार चमत्कार दुनिया दूध पीने लगा देखो एक गिलास दिया गया और सात लोगों को खड़ा कर दी और उसको बड़ा मुंह में नहीं लगाना गिलास रखो ऐसे करते रहना बस ठीक है ऐसे करने लगा एक और जितने जरूरत है तो वो डाने लग गए फिर दूसरे को पता तुम लोग और भाग गए फिर आए फिर छे गए फिर आए सारे पी गए और सबका पेट भर गए डकार रहे हैं और अभी तक गिलास बूंद नहीं गया जाद कर कितना और फिर गाने लगा अब तू भी पिएगा पे पेट भरा नहीं तुम्हारा नहीं भरा बेटा अच्छा तू पी का वैसे ही था देखा हुआ प्रैक्टिकली हमको भी डकार आ गया तो हम हाँ, भी थे वहां स्कूल की बात तो चतुर, चतुर नहीं थे उसके तो बच्चे थे <laughs> <laughs> अच्छे थे और चारणा फीस लिया था चार, चार फीस दिया अब आप क्या पी क्या आप भी है ना। आप हम भी वैसे ही कर देंगे नाटक में शामिल होने में आपत्ति क्या, आपकी क्या? तो है आपकी ज्ञान घटेगा क्या पीछे हम भी उसका आनंद में मिल जाए आपत्ति नहीं है भगवान निकली राशलीला की क्या उसके स्वरूप में कोई हानि हुई तो ये भी एक लीला है कोई चाक बना के उनको कहें आप ऐसा कर देता हो आपको तो मुसलमान बना दूंगा मैं तो बना दे यार तो शरीर तो बनाएगा दादी मुझे दिखाएगा करेगा तो की दिखा देगा छोटी गोल यही तो करेगा तू कर ले तो फिर क्या पढ़ना उससे हमारे स्वरूप में हमारे ज्ञान में कोई अंतर तो बढ़ना है या नहीं फिर तो क्यों परेशाना इसलिए आज भी वही जो पहले थे फिर अंतर मूर्खता पूर्वक देख रहे थे अब विवेक पूर्व देखेंगे सृष्टि जो ऐसा हुआ उसी प्रकार से जगत उस माया में लीन जो था उसको उसने आविर्भाव कर अपनी माया में लीन इस जगत को आविर्भूत मात्र करता है कुछ पैदा करता नहीं है वो यथा संकुचित चित्रपट चित्र स्व प्रसारण न स्वनिष्ठा चित्राणी आविर्भाव यदि संकुचित चित्रपट है मोड़ मार के रखा हुआ चित्रपट उस चित्रपट के स्वयं प्रसारण प्रसारण करने से स्वनिष्ट उस पट में विद्युत सकल चित्रों का आविर्भाव के सबके सामने से प्रत्यक्ष हो गया उसी प्रकार से वह ईश्वर भी अपनी माया में शुभा हुआ लीन हुआ इस सारा जगत को प्राणीकरण की वजह से बाहर प्रकट कर देता है तो प्राणियों को अनुभव में आने लग जाता है प्रलय प्रलय प्रलय भी वही ईश्वर प्राणी कर्म क्षयशा संकोचित पटो यथा प्राणी कर्म क्षय वशा प्राणियों के कर्म क्षय के वजह से संकोचित पटो ये संकोचित पट के समा आज ये चित्र दिखा रहा था मोड़ दिया बंद कर दिया जैसे आप किसी कैलेंडर की के दुकान में निकल जाए कैलेंडर बेचते कैसे तो क्या होगा है देखो देखा आपने दूसरा खोल दिया बंद हो गया तीसरा और बंद भी नहीं करता रख देता अपना गुड़गुड़ घुम जाएगा बंद हो जाएगा कहां गया चित्र कितने चित्र दिखाता कितने कैलेंडर दिखाते ये साड़ी के दुकान में साड़ी कपड़े के दुकान और कपड़ा दिखाता है सारा प्रसारित कर देता है, तो है।, है। कितने प्रकार के चित्र के दुकान में जाओ फैला फैला करके दिखा देता है सब अंदर अलमारी वो बंद है, कुछ नहीं दिखता आवेदाव के सामने हो गए और आपके कर्म क्या के अनुसार आप जैसे चित्र तो पसंद करें उसको खोल के खड़े रखोगे देखते रहोगे ऊपर से बार बार देखेंगे नहीं ये बहुत अच्छा है ठीक है बिल्कुल हमारे लायक है हमको बड़ा पसंद आएगा गया और उसके बोले दुकानदार को बेतु दाम लगा ढंग से लगा और उठा के लाओगे फ्रेम भी लगाओगे उसको मुड़ने ही नहीं दो नहीं कब तक जब तक आपके कर्म जो है ना उसके दर्शन से ऊप नहीं लब कर्म क्षय हो गया उसको उठा के नहीं फैक तो किसी को तो दान भी दे दोगे गुजरमुच छोड़ जाएगा खत्म का आपसे दूर हो गया वो फोटो होता कि नहीं होता तो क्यों हुआ आपके तो कर्म उससे साथ जो था क्षय हो गया तो आप आपसे किसी को तो अपने प्रेम से दी किसी साधुक को दिया जैसे भी वह अलग रख दिया या आपने उसको सब उठा उठा करके बंद कर दी या आपके स्थान बदल गया वहां सामने लगाने के लिए कोई चीज नहीं दी तो क्या करोगे वो बोरी के अंदर बंद पड़ा बैग के अंदर बंद पड़ा ऐसे भी हो जाते इस तरह को अनुभव देखते आविर्भाव चिभाव आपके कर्म की वजह से पुनः पुनचिरोमेव अखिल परमात्मा अपने, अपने माया में माया पुनः कर देता है है क्यों करता है? कर्म प्राणियों का, का कर्म थी कर्म क्षय हो गया अत वो जगत उन लोगों के लिए खत्म हो गया इसलिए वैराग बाबा हमसे कहे महाराज आप लोग पढ़, पढ़ पढ़ के परेशान होते हो कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं राम राम जाओ। ये कलयुग मर जाएंगे बार बार जब लेके लेके जाएंगे लेके लेके लेके ले ले कोई बात नहीं ये करोड़ जन भी हो जाए कलयुग एक दिन खत्म तो होगा ना जिस दिन कलयुग खत्म हो जाएगा बाद में सत्यु शुरू हो जाएगा है ना तब तो शक्ति में चले जाएंगे असत्यु में तो अपने ध्यान लगना है समाज लगनी है मोक्ष तो होना है फिर क्यों इस कलियुग में परेशान हो इस कलियुगे भंडार खा के मौजा लेना है राम राम करो भंडारा खाओ बस और कुछ काम आ कलयुग तो बार बार जन्म देते नहीं रहे मरते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं पूरा कलयुग हम केवल राम राम करेंगे भंडारा खाएंगे कोई काम नहीं करेंगे फिर इसके बाद सत्युग आने वाला है तो में हमारा जन्म होगा हम जेल मुक्त हो जाएंगे मैंने कहा बाबा सीताराम बाबा गलत सोच रहे हो अरे आप ही के रामलला ने कहा है अनंत ब्रह्मांड और आप रामलला को क्या कहते हो अनंत ब्रह्मांड नायक कहते मतलब हैं अनंत ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है बता समझाए शब्द को एक ब्रह्मांड नहीं है अनेकों ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांड में इसमें करीब थोड़े चल रहा होगा है बात तो सही है मैंने कहा कि किसी ब्रह्मांड में इस समय सत्यु किसी ब्रह्मांड में सत्यु का बीच काल है किसी ब्रह्मांड में अंत काल है किसी ब्रह्मांड में अभी त्रेता शुरू हुआ है किसी ब्रह्मांड में अभी प्रलय चल रहा है किसी में द्वापर चल रहा है यहाँ कभी चल रहा है तुम बात कर रहे अब ये जरूरी नहीं है कि हमें इसी ब्रह्मांड में आने वाला सत्य में जन्म मिले बाद में। हमको तो विदाउट प्रमोशन ट्रांसफर कर सकते हैं है तो प्रमांद। इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड फेंक देंगे कहेंगे इस कलि में तुमने ठीक से भजन नहीं किया भंडारा बहुत खाया ये तुम उस ब्रह्मांड के कलि में भेज देंगे जिस ब्रह्मांड में भंडारा भी नहीं मिलने वाला दे रहे। समझ रहे हो भगवान राम के पास अनंत ब्रह्मांड है अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के कलयुग चल रहे हैं कहीं कुछ कहीं कुछ चल रहा है आज जिस कलयुग की योग्य है उस कलयुग में फेंक दिए जाओगे समझ जाना अभी से ही। ये चक्कर में नहीं रहे ना कि सत्यु में तुमको मिल जाएगा प्रमोशन अरे कलियुगी पूछो कहा जन्म जन्म एकदम भगवान दे देंगे hmm. अरे तुमको प्रमोशन मिलेगा तो द्वापरियुग में कहीं ना भेजेंगे सीधे कई में कैसे भेजेंगे तुमको कलयुग के लायक जो जीव होते हैं इनको सत्यु के लायक जीव थोड़े मांगते भगवान एकदम इसने तुमने कहा से कर्म करते हो भंडारा खा रहा है तुम कर्म भी ऐसे नहीं कर रहा तो सत्यु के लायक हो जाए तो बात तो सही है उसने कहा मैंने भी फिर समझ लो ये चक्कर मत रखियो ये निर्णय ले लेना ले यदि मैं ठीक से भजन नहीं किया और फालतू तो भंडारे खाते रहूंगा निश्चित रूप में मुझे ऐसा कोई दूसरे कलुगु में भेज देंगे जहां मेरे को एक टाइम रोटी भी नहीं मिलने वाला भंडारा तो दूर की बात है मेहनत करके भी रोटी नहीं मिलेगा ऐसे कल तुमको भेज देंगे मालिक लोग तुम्हारा तो खून पिएंगे तुमको कोड़ी कर नहीं देंगे इसे फालतू तो का भंडारा नहीं खाना राम लोग करने से हो जाता क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होगा अंतरण शुद्धि ज्ञान का कारण है और कोई चीज नहीं है अगर शुद्धि शुरू किया तो सभी ने सुनाई है सत्संग अनेकों जन्मों से सुनते आ रहे ऐसे थोड़े साधु हो गए हैं कुछ कसरवाकी है और राम राम से पूरी हो गई तो पहले जो पिछले जन्मों में जो पढ़ा है शास्त्र, उस आ जाएगा। नहीं। मैं ऐसे घर में जन्म दे दूंगा ऐसे संतों में संतरा दूंगा जहां पर हो जाएगा उसका अंतर्ण ऐसा शुद्ध हो जाएगा दो वर्ष का पूरा पढ़ा लिखा हो सारा संगति आ जाएगा जो विष्टों के बारे में वर्णन नहीं आया गया इसलिए आप साधन कुछ भी करिए शुद्धि हो, बीज तो से कभी ना कभी आपने बोया है, बीज तो बोया हुआ है कहीं जाके कचरा पेटी में घुस के बैठ गया छप गया घुसा कर ज्ञान रूपये बीज फसल तो देगी क्यों नहीं देगी अंत रूपी खेती में ज्ञान रूप बीच तो अनादिका से बोया हुआ है ना उस बीज के ऊपर कचरा भर गया इसे बीज तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है बीज तो फल कहा दबा हुआ है बीज अंदर भाई कचरा को निकालो बीज तो में भक्ति आपकी जो कचड़ा निकालोगे कैसे भक्ति से उपासना से तो कटेगा वो भक्ति रूपी से जल से कहा अंदर रूपी खेती में ज्ञान रूप बीज को सींच दोगे तो मोक्ष पे फसल कटा ही नहीं गया कटी तो जाएगी उसके लिए आप साधारण राम रंग को कृष्ण के जो शिव शिव को अल्लाह अल्लाह अल्ला को किसी भी रास्ते से चलो कोई राज नहीं है अल्लाह कहने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है वेदा रखे या ना रखे अंतर्ण शुद्धि हो रही है उसकी जिस ईश्वर को भाव तो यमय भावम वापिसम वापिस स्मरण भावम है ना जिस जिस भाव को स्मरण करता है उसमें ईश्वरत्व की भावना ही यानी उसको अल्लाह में ईश्वरत्व की भावना है ना वो ईसाइन को गॉड में ईश्वरत्व की भावना ही यानी तो है। भाव होना कहीं भी रहे किसी भी आकार में रहे, निराकार में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वरत्व की भावना के साथ ही है <गण> तो ना पाने वाली चीज क्या है कोई भी किसी मार्ग से चलेगा मिलना तो वही है और मिलने का मुख्य कारण बताया क्या है अंतरण शुद्धि इसलिए अंतर्ण शुद्धि कहते हैं क्योंकि अनंत जन्म हो चुके हैं कभी न कभी तो शास्त्र सुना है बीज अंदर पड़ा हुआ है इस समय शास्त्र इसलिए कोई जरूरी नहीं है तो काम हो जाएगा ये पता है नहीं ना अंतरण शुद्धि कितना है पता नहीं है कितना बाकी है इसलिए कहते हैं भाई इस जन्म भी सुन लो ना आपत्ति क्या है राम राम भी कर लेना सुन भी लेना शास्त्र को शायद जल्दी हो जाए काम कि शास्त्र का श्रवण से भी पाप कट जाते हैं अंतग्रण शुद्धि हो जाती है क्योंकि अंतग्रण शुद्धि जो हम राम राम बोलते हुए कर रहे हैं शास्त्र श्रवण उसमें क्या करेगा वो दूध में चीनी का काम कर जाएगा और मिठास ही तो लाएगा और उसे शीघ्रता लाएगा अंतग्रण शुद्धि में क्योंकि शास्त्र का श्रवण करना आप राम राम भजने में प्रसल विरोध है क्या बाधक है क्या कुछ तो फिर जिस, जिन दो पीछे बात विवाद के बिना दोनों मिल करके यदि अंत तीव्रता ला सकता है ऐसी जितनी भी साधने सबको जोड़ लेने में कोई आपत्ति नहीं इसलिए हम कहते भाई शिवाजी महाराज का, का थोड़ा जग योग करो थोड़ा कर्मयोग करो थोड़ा भक्त योग थोड़ा जो है करो थोड़ा जो है योग राजयोग करो थोड़ा ध्यान योग करो सारे थोड़ा थोड़ा शिवाजी महाराज जी का है क्योंकि जानते सारी दुनिया की एक योग कर नहीं पाएगा चौबीस एक योग को अपना करके जीवन में साधना करना हर आदमी की बस की बात नहीं है इस तुम किसी में अरुचि होती जाएगी जिससे आपका वास्तविक लाभ होना है उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी उसमें लेकिन शुरू में एक ही को पकड़ोगे तो समझ नहीं लगेगा थोड़ी देर करोगे बाकी क्या करोगे बाकी टाइम बैठ बैठे बैठे मनोराज होती रही बेभाव तो सोच फिर जीवन गवाना, निद्रा और मनोराज यही सबसे बड़ा दो तो बालक माना गया इसके साथ मनोराज्य को कैसे रोकोगे अरे दोनों ही बराबर है कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दोनों शैतान बराबर दोनों ही किसी के टाइम आ जाते आप पाठ पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कहानी सुना दे तो वो कहानी को लेकर कहीं और चले जाओगे यहीं पर बैठे बैठे मनोराज्य कम बदमाश है और तो निद्रा भी कम है क्या सुनते सुनते सो जाते हैं दोनों यहीं पर आ रहे हैं इस तो, तो है नहीं कि नहींद्रा जब जब कमे आओगे तभी आता है और पढ़ने आओगे तो मनोराज जी आता है ऐसी बात तो है नहीं ये दोनों ही कभी भी आते हैं महाशनो महापहा तो बहुत खतरनाक है तो दोनों पर नियंत्रण जरूरी होता है दोनों नियंत्रण कैसे होगा अपने आप तो व्यवस्थित करो मन विभिन्न योगों के कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान योग ज्ञान योग लय हो जप योग भक्ति हो सार, अपने टाइम टेप बनाना पड़ता है बारह घंटे की ये इतने इतना बजे कर इतने हैं सित्र बजे करूंगा फिर धीरे धीरे क्या होगा कि चीज़ मन कम लगेगी इसमें से ज्यादा लग जाएगी नहीं जो आपने एक घंटा एक घंटा दो घंटा रखा था यह पौन घंटा होगा सवा घंटा होगा साधन तो हो रहा है उसे दुखी की जरूरत नहीं फिर मानो दो घंटा रहा एक योग हो गया एक योग नहीं भी हुई तो दुखी होने की जरूरत नहीं कहीं तो वह दो घंटे तो हुई इस तरह से आज का अपने आप को लगाना पड़ता कहना है के के के वजह से ही उसका तिरोभाव हो जाता है सैव पटा संकुचित चित्राणी यदा तिरोभावी ती जो पट संकुचित कर दिया गया जीवों के कर्म की वजह से जब कर दे तो क्या सारा चित्र तिरुभाव को प्राप्त हो जाते उसी प्रकार और के लिए और भी रहे। दिन में का है सूर्य में, दिन में रह रह रह। भी दिन है के से। को कर दिन कर और, और रात सूर्य में है नहीं आविर्भव दुर्भव हो रहा है किसी अन्य निमित्त से हो रहा है ना आप ही चीज करें जीवों के कर्म वजह से क्या हो गया पृथ्वी घूम गई पृथ्वी घूमती रहती ना जहां घूम गई पीठ की ओर हो गया सूर्य तो रात हो जाता है सम्मुख हो गया तो दिन हो गया पृथ्वी का घूमना हो रहा है और आप हमेशा 24 घंटा दिन में ही रहना चाहते हैं तो ऐसे प्लेन में बैठे रहना जो यूं घूमते रहे पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के साथ रहोगे चौबीस घंटा सूर्य के साथ रहो आप क्या सब युक्ति।, युक्ति है वाहन बना लो जिस गति से चले जो सूर्य का गति के समान गति पृथ्वी के साथ चलते रहे हो पृथ्वी धीरे धीरे जाती हर चार मिनट घूमती है हर चार मिनट में एक बार आपकी प्लेन इतनी ही धीमी गति से चलनी चाहिए पृथ्वी के साथ साथ तो अपने आप आपका भी सूर्य के साथ संप्रसदा बना रहेगा 24 घंटा आपका दिन रहेगा चौबीस घंटा रात बने रहना चाहो रात बने रहो वैसे मूवमेंट कर लो ऐसी घड़ी बनाई है अभी 24 घंटे की घड़ी आपने देखा नहीं hmm. तो होगा तो hmm. चौबीस तक लिखा हुआ घूमता तो है चौबीस घंटा एक चक्कर और रात से घड़िया देखते दो चक्कर काटता है चौबीस घंटे बारह घंटे की होती है तो उन्होंने चौबीस घंटे की घड़ी बनाया ऐसी उसमें होता है ना चक्र ऐसे गीज से उन्होंने बनाया साइज वगैरह उसके हिसाब से कि वो धीरे धीरे घूम करके पूरे 24 घंटे बड़ी सुई एक राउंड मारती है ऐसे बना दिया उसमें। है वो उसनेट में हमने देखा उनको कहा भी था इस और दस गीत बनाओ इस की दुनिया सोचती यही वैज्ञानिक को दे सकते हैं हम लोग भी कुछ अक्क लगा सकते हैं अपनी चौबीस घंटे की भी बन सकते अपनी अपनी युक्ति की बात है ना तरीका है इसलिए दिन और रात क्या है सूर्य में नहीं है न पृथ्वी में है, कहा है? ये? कहा आविर्भाव त्रुभाव को लेकर देते रात्रि सुप्ति खस्रु सुन तुष्टि भाव मनोराज्य सृष्टि लया विमु ये सृष्टि और प्रलय दोनों इनके जैसा है दिन और रात के जैसा आविर्भाव त्रुभाव हो रहा आपके जागृत और सुशुक्ति के समान आविर्भाव होगा कर्म क्यों वैसे ही जागृत में आ रहे कर्म जोशिक्षण में आता है आप ऐसा कर्म कर्म जग गया कई बार रात भर नींद नहीं आती कई बार ऐसा आप समझो पाठ में भी नींद आ जाती इसको भी है इसमें भरोसा है इस जीवन कर्म के साथ मानना पड़ेगा निद्रा और जागृति ये दोनों ही प्राणिक अपने कर्म की वजह से आवर भ और उन मिलने निमिले पलकों का खुलना बंद होना प्राणिक कर्म की वजह से प्राणी कर्म क्षे भाव मनोराज्य गौर दृष्टान्त है तुष्टि भाव और मनोराज्य प्राणी कर्म की वजह से ठीक इसी प्रकार से भी घसरा दिन दिन शब्द संस्कृत में का रात्रि ईश्वर से जगत को अपने जगत कारण माना कहते हैं आरंभवाद के अनुसार है परिणामवाद के अनुसार है कौन सा है दो ही कहेगा पहले आरंभवाद और णामवाद हम भी वर्तवा सिद्धांत देंगे इसे कहते किमवा आकार हैं कि वा कल आकार परिणाम आरंभवादवाणाम कहां से आएंगे आरंभवाद में, में क्या होता है दो का जोड़ना दो परमाणु जुड़ गए मैने द्वैत में ही आरंभवाद हो सकता है अद्वैत में तो आरंभवाद हो गई दो को जोड़ूंगा तो आरंभ कहा जाता नहीं इसी का आरंभवाद दो परमाणु जुड़ गए जुड़ गए एक तरह श्रेणु क्रम तो होता है, तो है। आरंभवाद से शुरू कहा आधार क्या है द्वितीय के बिना आरंभ हो नहीं सकता और हमारे यहां वेदांत तो में ब्रह्म क्या है अद्वितीय है फिर आरंभवाद यहां कैसे करते है? नहीं हो सकता परिणाम मानो परिणाम के लिए भी सावय होना जरूरी है यह भ्रम तो निरवयु है निरवयु से परिणाम असंभव निरवय में कोई परिणाम हो नहीं सकता है।, फिर क्या है कि सा, कि बोले आप आश्रणा दोष रहती को आश्रत करने से इस प्रकार का कोई भी हमारे मत विदोष नहीं आता आविर्भाव तिरुभाव शक्ति मत ते रहे आरभ परिणाम चौद्याशय आविर्भाव और तिरभाव की शक्तिमत्व आविर्भाव और तिरभाव एक माया शक्ति विशिष्ट ईश्वर इसे शक्तिमत्वना उसमें ईश्वर में जगत कारण नहीं तो ईश्वरवास में जगत कारण जगत है तो कारण तो नहीं रहेगा जल्द कारण तो क्यों आया ईश्वर में क्योंकि माया के कारण माया के कारण और माया कैसी है आविर्भाव भाव, शक्ति वाली का दूसरा नाम माया आविर्भाव तिरुभाव शक्तिमत्व हेतु आरंभ प्रणाम आदि तो जान हम नात्र संशय आरंभवाद परिणाम आदि शंकाओं का यहाँ कोई अवसर ही नहीं रह गया क्योंकि ये जो वाद हमारी है विवर्तवाद